मुक्ति और उसके उपाय तत्व ज्ञान होने पर योग अनावश्यक दौ क्रमौ चित्तनाश से योगो ज्ञानमच राघव योगस्तो वृत्तिरोधो ही ज्ञानम सम्यक वेक्षण योग वाशिष्ठ उपसंप्रक वशिष्ठ ने कहा हे राघव चित्तनाश के दो उपाय हैं योग और ज्ञान चित्तवृत्ति निरोध योग है और सम्यक दर्शन ज्ञान है ज्ञान और योग दोनों से ही समाधि की अवस्था प्राप्त की जा सकती है अष्टांग योग द्वारा प्राप्त होने वाली समाधि चित्तवृत्ति निरोध समाधि कहलाती है यह समाधि सर्वदा एक समान नहीं रहती यह क्षणिक होती है यानी चित्तवृत्तियों को दूर करने के लिए साधक जिस समाधि का अभ्यास करता है उस समाधि से बाहर निकलने पर पुनः अपने आप उसका चित्त विक्षिप्त हो जाता है तत्व विचार के द्वारा साधक जिस समाधि को क्रमशः प्राप्त करता है वह ज्ञान समाधि कहलाती है यह सब समय एक समान बनी रहती है ज्ञान समाधि प्राप्त करने वाला साधक क्रमशः ऐसी स्थिति प्राप्त करता है कि उसकी देह स्नान भोजन निद्रा या भ्रमण आदि में लगे रहने पर भी वह समाधि अवस्था से पूरी तरह च्युत नहीं होता अतः जिन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है उनके लिए योगाभ्यास का कोई प्रयोजन नहीं है पंचदशिका ने कहा है बहुव्याकुल चित्ता नाम विचारा तत्व धीर् नचेत योग मुख्य सतत दर्पस्थ नश्यति पंचदशी ब्रह्म विचार के द्वारा जो चित्त की व्याकुलता दूर करने में सक्षम है अक्षम है उनके लिए योग विशेष रूप से उपयोगी होता है उससे उनकी बुद्धि का दर्प नष्ट होता है ज्ञान नवे जेय विदि तत्न मात्रे मुच्य थ कि पुनर्योग धारणम उत्तर गीता ज्ञान से ही परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान तत्काल होता है ज्ञान मात्र से साधक मुक्त हो जाता है अतः उनके लिए पुनः योग धारणा आदि साधना की आवश्यकता नहीं होती प्राप्तें ज्ञाने न विज्ञाने ज्ञे चय लब्ध शांति पदे देहे न योगो नई धारणम उत्तर गीता जिन्हें ज्ञान प्राप्त द्वारा अनुभवात्मक ज्ञान यानी विज्ञान प्राप्त हो गया है और गेय परमात्मा को जिन्होंने हृदय कमल में स्थित जाना है तथा देह में शांति पद यानी जितेंद्रियता प्राप्त की है उन्हें योग धारणा आदि की कोई आवश्यकता नहीं है ननु प्रियतमत्वेना परमानंद तात्मनि विवेक विवेकूँ शक्यता बिना योगेन कि भवेत पंचदशी आत्मानंद परमात्मा के प्रियतम और परमानंद रूपता को विवेक द्वारा जानने में समर्थ होने पर भी योग के बिना मुक्ति का क्या उपाय है इस शंका का उत्तर सुनो यद्योगेना नदेव वदामो ज्ञानसिद्धयो योग परोक्तो विवेक न ज्ञान किम नोपजाएँते पंचदशी आत्मानंद योग के द्वारा जो अपरोक्ष ज्ञान होता है वही स्वरूप के विवेक द्वारा होता है अतः जो योग से प्राप्त होगा वह ज्ञान से क्यों पैदा नहीं होगा असाध्य क्यचिद्योग किद्ञान निश्चय एम विचार मार्गो दौ जगत परमेश्वर पंचदशी आत्मानंद किसी के लिए प्राण धारण लय योग असाध्य होता है कोई ज्ञान निश्चय में असमर्थ होता है यह सोचकर परमेश्वर श्री कृष्ण ने दो मार्गों का उपदेश किया है विक्षेपो नास्त यस्मा में न सतो मम विक्षेपो या सधिर्वा मनसिकारीण पंचदशी तृप्तदीप मेरे मन में कोई विक्षेप नहीं है अतः मुझे समाधि से क्या प्रयोजन विक्षेप अथवा समाधि ये दोनों विकारशील मन के धर्म हैं तेना समाहित समाहित समाह समाहभेद्या नित्योदित्व कुनु महत्वम अवाप प्रपंच योग वासिष्ठ उप्रण जिस व्यक्ति में वाक प्रपंच के परे नित्य ज्ञान उदित हो गया है उसके लिए समाधि और असमाधि आदि भेद का क्या महत्व है समाधिमत कर्माणी माँ करोतु करोतुवा हृदय नासि सर्वाशा मुक्ता मुक्त एवोत्तमाशय जिसके हृदय में कोई इच्छा आशा नहीं है ऐसे उत्तम चित्त श्रेष्ठ व्यक्ति मुक्त ही है वह व्यक्ति समाधि करे या न करे कर्म करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता नएष्कर्मेण न तस्थो न ही कर्म भी न समाधो न जपाभ्याम यस निर्वासना मन योग वाशिष्ट युक्त मन वाले व्यक्ति को न कर्म या नष्कर्म से न समाधि और जप से कोई प्रयोजन है योगे कोतिशयस्तेत्रत्र ज्ञान मुक्त समय रागद्वेशाद्य भावच तुल्यो योगी विवेकिनो पंचदशी आत्मानंद योग और विवेक दोनों का तत्व ज्ञान रूप फल समान कहा गया है राग द्वेष अभाव भी दोनों में समान है अतः तुम्हारा योग के प्रति इतना आग्रह क्यों यमादि फिर निरोधस्य व्यवहारस्य संचयः संचय शुवाद्या उपरते रित्यसकर ईतः पंचदशी चित्रदीप यम निमादि अष्टांग योग से निरोध होता है और सांसारिक व्यवहार का क्षय होता है ईश्वर में एकाग्रता उपरती का स्वरूप है वैराग्य बोधो परमाह। सहायास्ते परस्पर प्राएण सह वर्तनतेयुज्य क्वचि क्वचि पंचदशी चित्रदीप वैराग्य ज्ञान और उप्रति परस्पर सहायक हैं और सामान्यतः साथ ही रहते हैं कभी कभी योग युक, वियुक्त होकर पृथक पृथक आधार में रहते हैं त्रयोप्यत्र न त्रयोप्यत्यंत पक्वास् महतपस फलम दुर्ते न क्वचित किंचित कदाचित प्रतिबोध्यते पंचदशी चित्त यदि ये तीनों किसी व्यक्ति में अत्यंत परिपक्व रूप में रहे तो यह महान तप का फल है किसी पाप के प्रतिबंध के कारण इनमें से कोई कभी किसी में कम हो जाता है वैराग्योपरति पुणे बोधस्तु प्रतिबोध्यते यसे त मोक्षों पुण्यलोकपोबला पंचदशी चित्री जिसमें वैराग्य और उपरति प्रबल या पूर्ण हो पर ज्ञान प्रतिबंधित अर्थात अल्प हो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता तपस्या के बल से पुण्यलोक की प्राप्ति मात्र होती है पूर्णे बोधे तदन्यौ दव प्रतिबंध यदा तदा मोक्षो विनिश्चिता किंतु दृष्ट दुखम न नश्यति पंचदशी और जिसमें ज्ञान प्रधान और पूर्ण रूप से रहता है वह वैराग्य और उपरति न्यून होते हैं ऐसे व्यक्ति को भविष्य में मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है पर अन्य दो के प्रतिबंध के कारण दृष्ट दुख विनाश रूप जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त नहीं होता तत्वबोध प्रधानम स साक्षात साक्षात्मोक्ष बोधोपकार नवेत वैराग्यौ परमावत उभ पंचदशी चित्रदीप उपर्युक्त वैराग्य ज्ञान और उप्रति में साक्षात मोक्ष मोक्षप्रद होने के कारण तत्वज्ञान तो सबसे प्रधान है वैराग्य और उप्रति बोध के उपकारी या सहायक हैं